प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला साधना जिज्ञासा गीता के बारहवें अध्याय में कर्म फल त्याग को ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ क्यों बताया है समाधान इस बारहवें अध्याय को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें सरलता के दृष्टि से ही उत्कृष्टता कही है वहां निर्गुण उपासक तो एक ही प्रकार का है परंतु सगुण उपासकों की कई श्रेणियाँ हैं प्रथम श्रेणी में बताया ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सं्य मत्परा अनन्ये नैव न माम ध्यात उपासते यह उपासक सगुण भगवान की शरण में है अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान में समर्पित कर देता है और भगवान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता अनन्य भक्त है व्यक्ति जिसको चाहेगा उसी का निरंतर ध्यान होगा माँ ध्यांत उपासते वह जो भजन में लगा रहता है पर चिंता मुझे होती है जब वह पूर्णता मेरी शरण में आ गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैयावेश चेतसाम जिसने अपना चित्त मुझमें ही लीन कर दिया अब उसका संसार सागर से उद्धार करना मेरा काम है परंतु सब लोग ऐसी उपासना नहीं कर सकते उनके लिए कुछ सरल उपाय बताया मैये व मन आध्यस्व मई बुद्धिम निवेशय। बुद्धि में मेरे महत्व को बिठाकर मन से मेरा ही ध्यान करो परंतु मन का समाधान करना इतना आसान नहीं है इसलिए और भी सरल उपाय बताया अभ्यास योगे ततो तक्षाप तुम धनंजया मेरे चिंतन नाम जप कीर्तन एवं कथा कथाश्रवण का अभ्यास बढ़ाओ तब अर्जुन ने कहा व्यवहार में रहते हुए यह अभ्यास भी बहुत कठिन दिखता है सवेरे से शाम तक कर्म में लगा रहना पड़ता है भगवान ने कहा तू कर्म करना तो जानता है लेकिन जगत के लिए करता है अब तू मेरे लिए कर्म कर जिससे तुझे मेरी प्राप्ति हो जाए अभ्यासेप्य समर्थों सी मत कर्म परमोभव अर्जुन ने कहा यह भी कठिन दिखता है कोई सरल साधन बताइए तब भगवान ने कहा ठीक है अपने घर का मालिक मुझे बना दो जो भी कर्म करो उसका फल अपने लिए मत चाहो मुझे अर्पित कर दो यह अंतिम उपाय है अब देखिए प्रशंसा तो पहली श्रेणी वाले उपासक की करनी चाहिए थी परंतु कर रहे हैं अंतिम वाले की ध्यानात् कर्म, कर्म फल त्यागा त्यागा छांतिर अन्नतरम कर्मफल की इच्छा ही दुख देती है उसे छोड़ने पर शांति अपने आप मिल जाएगी यह समझना चाहिए कि सरलता की दृष्टि से ही कर्म फल त्याग को ध्यान से श्रेष्ठ बताया है जिज्ञासा कैवल्योपनिषद में रुद्राध्याय के द्वारा अभिषेक को मोक्ष के लिए उत्तम साधन बताया है वहीं पर यह भी कहा है न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नई के एक ही स्थान पर मोक्ष के लिए पहले एक साधन को उत्तम बताकर फिर कहा मोक्ष केवल त्याग से ही होता है यहां क्या तात्पर्य है समाधान वहां पर जो त्याग की बात आई है वह स्थूल शरीर से लेकर अहमता पर्यंत त्याग के लिए कही है पर अहमता का त्याग करने मात्र से नहीं होता स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ जो अध्यास बना है वह कहने मात्र से नहीं टूटता प्रतिदिन वेदांत सुनते हैं पर मैं कहते ही शरीर का स्मरण आता है इसलिए अभिषेक रूपी जो साधन बताया है वह त्याग की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ही बताया है उस साधन के द्वारा जब आप अपनी अहमता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करेंगे तब आप शिव के हो जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि हमारा संबंध केवल भगवान शिव से है इस निश्चय से आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा अब त्याग की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा इसी त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होगी